के पांक, की, पांक, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है जातक कथा जिसका शीर्षक है मंत्र प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था राजा का नाम शत्रुदमन था राजा बड़ा न्यायिक और प्रजा प्रेमी था हृदय का बड़ा उदार था वह दिन रात अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था वह चाहता था कि उसके राज्य में न तो कोई दुखी रहे और न कोई बेकार रहे वह सदा अपनी प्रजा को सब प्रकार से सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा करता था राजा की प्रजा भी राजा का बड़ा सम्मान करती थी जिस तरह देवता की पूजा की जाती है उसी तरह प्रजा राजा की पूजा किया करती थी राजा पूजने के योग्य था भी उसमें अनमोल गुण थे बिना गुणों के संसार में कोई पूजनीय नहीं होता राजा के गुणों ने ही उसे देवता के समान पूज्य बनाया था राजा की रानी का नाम सावित्री था सावित्री भी परम दयालु और कर्तव्यनिष्ठ निष्ठ थी सब प्रकार के सुख होने पर भी राजा और रानी दोनों उदास रहा करते थे उनकी कोई संतान नहीं थी बिना संतान के उन्हें अपना जीवन सूना और अंधकारमय लगता था राजा के दुख से प्रजा भी दुखी, दुखी, दुखी रहा करती सब प्रकार का सुख होने पर भी प्रजा के मन में कांटा सा चुपता रहता राजा की कोई संतान नहीं है राज्य का कोई भावी राजकुमार नहीं है राजा की भांति प्रजा को भी सब कुछ निरज सा लगता था श्रावण का महीना था प्रजा ने राजा को सुखी देखने के लिए व्रत और अनुष्ठान आरंभ किए घर घर में व्रत होने लगा पूजा पाठ चलने लगा यज्ञ और प्रार्थनाएं होने लगी गरीबों को भोजन दिए जाने लगे और वस्त्र बांटे जाने लगे पूरे श्रावण मास तक अनुष्ठान होता रहा प्रार्थनाएं होती रहीं। हर एक स्त्री पुरुष की एक ही कामना थी हे ईश्वर हमारे राजा को कोई संतान उधर राजा भी संतान की इच्छा से ही अपनी रानी के साथ तीर्थाटन के लिए निकला था वह हर एक तीर्थ में गया हर एक पवित्र नदी में उसने स्नान किया और हर एक मंदिर में जाकर देवता के समक्ष निवेदन किया हे ईश्वर हमारे मन की कामना पूरी करो हमें एक संतान दो। राजा जब तीर्थाटन से लौटा तो प्रजा ने उसका स्वागत किया उसकी जय के नारे लगाए राजा ने तीर्थ यात्रा से वापस आने के उपलक्ष में यज्ञ किया सह भोज किया पूरे महीने भर दीन बंधुओं और ब्राह्मणों को भोजन दिए गए दान दक्षिणा भी खूब दी गई। याचक तृप्त हो गए भिखारी अमीर बन गए व्रत अनुष्ठान या ईश्वर की इच्छा से रानी की गोद में चंद्रमा उदित हुआ रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया राज भवन में ही नहीं सारे राज्य के घर घर में हर्ष का सागर उमड़ पड़ा घंटे घड़ियाल बजने लगे मंगल गान होने लगे नवजात शिशु की दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं होने लगी दान दक्षिणा दी जाने लगी पूरे पखवाड़े तक राजा और प्रजा की ओर से दान दक्षिणा का क्रम चलता रहा जिस प्रकार चंद्र की कलाए धीरे धीरे बढ़ती है उसी प्रकार राजकुमार भी प्रेम और सुख के वातावरण में पल कर बढ़ने लगा राजा ने उसका नाम रखा था अरिदमन। वह चाहता था जिस प्रकार कस्तूरी की, की सुगंध चारों ओर फैलती है उसी प्रकार उसके पुत्र अरी, अरी दमन, दमन का यश चारों ओर फैले अरी, अरी दमन, दमन जब, जब कुछ और बड़ा, बड़ा हुआ तो राजा ने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया राजा ने अपने पुत्र को शास्त्री की शिक्षा तो दिलाई ही शस्त्र की शिक्षा भी दिलाई शास्त्रों की शिक्षा के लिए बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को रखा गया था शस्त्रों की शिक्षा के लिए बड़े बड़े अनुभवी वीर नियुक्त किए गए थे राजकुमार बालक से तरुण बना युवापन और शिक्षा की क्रांति उसके अंग अंग से फूटने लगी वह जिस ओर से निकलता था उसे देखकर लोग हर्षित हो जाते थे उसकी बलैया लेने लगते इतना ही नहीं अपने भाग्य की सराहना भी करने लगते थे वे बड़े भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने उन्हें अरिदमन जैसा राजकुमार देकर उन पर महती कृपा की है प्रभात के पश्चात का समय था सूर्य की किरणें धरती पर खेल रही थी अरिदमन घोड़े पर सवार होकर हवाखोरी के लिए उपवन की ओर जा रहा था वह जब, जब राजभवन से बाहर निकला तो यहाँ देखकर देख चकित हो उठा कि राजभवन तक, तक के द्वार पर, पर भिखारियों और याचकों की भीड़ एकत्र है और महामंत्री, महामंत्री उन्हें भोजन, भोजन तथा वस्त्र बांट रहे हैं। राजकुमार ने घोड़े को रोककर महामंत्री की ओर देखते हुए उनसे पूछा मंत्री जी ये लोग कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं मंत्री ने उत्तर दिया राजकुमार ये सभी लोग दुखी और भिखारी हैं। महाराज की आज्ञा से मैं इन्हें अन्न और वस्त्र दे रहा हूँ महाराज चाहते हैं उनके राज्य में कोई भी आदमी दुखी और भूखा न रहे मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ राजकुमार ने सोचते हुए कहा मंत्री जी इस तरह अन्न और वस्त्र बांटने से खजाना खाली हो जाएगा खजाने को बेकार लुटाना नहीं चाहिए मंत्री बोला पर राजकुमार मैं जो कुछ कर रहा हूँ महाराज की ही आज्ञा से कर रहा हूँ दान पुण्य करने से खजाना खाली नहीं होता बल्कि और भी अधिक बढ़ता है राजकुमार बोला मंत्री जी मैं इस बात को नहीं मानता मेरी आज्ञा है वस्त्र और अन्न बांटना बंद कर दीजिए इन लोगों को यहाँ से भगा दीजिए राजकुमार का कथन सुनकर, एकत्र दुखी और भिखारी अपने आप ही चले गए मंत्री का मन दुख से भर गया वह कर ही क्या सकता था घटना राजा के कानों पर, पर पड़ी राजा, राजा के मन में आश्चर्य तो पैदा, पैदा हुआ ही साथ ही दुख भी हुआ वह अपने जिस पुत्र जिस से बड़ी बड़ी, बड़ी आशाए करता था उसके उसी, उसी पुत्र ने दान पुण्य को, को बेकार, बेकार कहकर उसे, उसे बंद करा दिया राजा के मन में दुख तो पैदा हुआ पर उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा उसने सोचा राजकुमार तरुण हो गया है यदि मैं उसकी बात का विरोध करूंगा, तो वह विद्रोह कर देगा राजा के कानों में और भी ऐसी घटनाएं पड़ी जो अनैतिक थी राजकुमार तरुणाई के कारण स्वच्छंद हो गया था वह प्रजा के प्रति दुर्व्यवहार भी करने लगा था राजकुमार की स्वेच्छाचारिता की खबरों ने राजा को व्याकुल कर दिया उसने सोचा था उसका, उसका पुत्र उसकी कीर्ति पताका, पताका को और ऊँची करेगा पर ऊँची करने की कौन कहे यह तो या उसे, उसे और भी अधिक, अधिक, अधिक नीचे घसीट रहा है राजा सोचने लगा विचार, लगा विचार कर बड़े बड़े पंडितों विद्वानों और महात्माओं की सभा बुलाई उसने सभा में अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहा श्रेष्ठ पंडितों विद्वानों और महात्माओं क्या आप में कोई ऐसा है जो मेरे राजकुमार के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा दे जिससे वह सन्मार्ग पर चलने लगे, सबके साथ प्रेम भरा व्यवहार करने लगे राजा की बात को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया किसी ने भी उठकर कर ये नहीं कहा कि राजकुमार के हृदय में ज्ञान पैदा कर सकता है कुछ क्षणों तक परीक्षा के, के बाद, बाद राजा ने पुनः कहा आपके मौन, मौन को देखकर देख देख क्या मैं यह समझूं, समझूं कि ऐसा कोई विद्वान या महात्मा, या महात्मा नहीं है जो तो राजकुमार, राजकुमार के मन में, में ज्ञान पैदा, पैदा करके उसे अच्छे मार्ग पर चला सकता है राजा की बात सुनकर एक महात्मा उठे उन्होंने कहा राजन आप चिंता न करें, इस काम का दायित्व मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ मैं आपके राजकुमार के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करके उन्हें अच्छे रास्ते पर लाऊंगा। लूँगा यद्यपि राजा को विश्वास नहीं हो रहा था किंतु फिर भी उन्हें महात्मा जी की बात माननी पड़ी उसने महात्मा से कहा महात्मन इस काम के लिए जितना धन चाहिए आप मेरे खजांची से ले सकते हैं महात्मा जी ने कहा राजन हम तो साधु है हम धन लेकर क्या करेंगे धन से ज्ञान नहीं पैदा किया जा सकता ज्ञान पैदा किया जा सकता है सद्बुद्धि से, उज्जवल विवेक से। सभा समाप्त हो गई। एकत्र लोग अपने अपने घर चले गए महात्मा जी भी वन में अपनी कुटिया में चले गए प्रभात के बाद का समय था राजकुमार आखेड़ के लिए वन में गया महात्मा जी जानते थे कि राजकुमार प्रतिदिन आखेट के लिए वन में आता है वे पहले ही राजकुमार के मार्ग में मृग पर बैठे हुए थे राजकुमार ने महात्मा को देखकर उन्हें प्रणाम किया महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो देखो सामने वाले वृक्ष की पत्तियों की मुझे आवश्यकता है मैं उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ पर देखो यदि पत्तियाँ कड़वी हों तो मत लाना मुझे केवल मीठी पत्तियाँ ही चाहिए राजकुमार बोला यह कौन सी बड़ी बात है महाराज मैं अभी पत्तियाँ तोड़ लाता हूँ राजकुमार ने वृक्ष के नीचे जाकर घोड़े को खड़ा कर दिया वह घोड़े की पीठ पर खड़ा होकर पत्तियां तोड़ने लगा जब उसने कुछ पत्तियां तोड़कर मुंह में डाली तो उसका मुंह बिगड़ गया पत्तियां बड़ी कड़वी थी उसने शीघ्र ही उन्हें थूककर बाहर फेंक दिया राजकुमार ने महात्मा जी के पास पहुंचकर उनसे कहा महाराज पत्तियां तो बड़ी कड़वी है वे पूजा के योग्य नहीं है मैंने तो उन्हें थूक बाहर फेंक दिया महात्मा ने सोचते हुए कहा बेटा सभी कड़वी चीजें फेंक देने के योग्य होती हैं आदमी को अपने भीतर ऐसी कड़वाहट को निकालकर उसी तरह फेंक देना चाहिए जिस तरह, तरह तुमने कड़वी पत्तियों को थूक बाहर फेंक दिया है जिस तरह कड़वी पत्तियां पूजा के योग्य नहीं होती उसी तरह वे लोग भी किसी से आदर नहीं पाते जो कड़वी बात मनते हैं और दूसरों के साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं। पूजनीय वही होता है जो मीठे वचन बोलता है और अमीर गरीब सब के साथ प्रेम का बर्ताव करता है महात्मा जी की वाणी ने राजकुमार के मन को ही नहीं उनके प्राणों को भी बांध लिया उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि आज से वह किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा किसी के प्रति कठोर वचन मुख से नहीं निकालेगा राजकुमार उस दिन से बिल्कुल बदल गया वह सबसे प्रेम से मिलने लगा सबके प्रति प्रेम भरा बर्ताव करने लगा और मीठे वचन बोलने लगा राजा को जब इस बात का पता चला तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही उसने वन में जाकर महात्मा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा राजन धन से ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती ईश्वर की कृपा को पाने के लिए विनम्र प्रार्थना चाहिए दीनता भरी पुकार चाहिए आपके पुत्र को ज्ञान ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, रहे थे। जातक कथा मंत्र वाचक स्वर भारती परिमल